शिव पुराण कोटरुद्र संता महाकाल के महात्म के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा स्वीकर की कथा जी कहते हैं ब्राह्मणों भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्मा भक्तिभाव को बढ़ाने वाला है उसे आदर पूर्वक सुनो उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ शिव भक्त और जितेंद्र थे शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की जो कौस्तुभ मढ़ि तथा सूर्य के समान थे दीप्यमान थी वह देखने सुनने अथवा करने पर भी मनुष्यों को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी निपश्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे तदनंतर वे सब राजा चतुरंगणी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए वे सब परस्पर मिल गए और उनके साथ बहुत से सैनिक थे उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन उन्हें भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे उन्हीं दिनों उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी जिसके एकमात्र पुत्र था वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी वह अपने पाँच वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदरपूर्वक दर्शन किया राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देख कर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई ग्वालियर के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी अतः घर आने पर उसने कौतूहल शिवजी की पूजा करने का विचार किया एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना फिर उसने भक्तिपूर्वक कृत्रिम गंध अलंकार वस्त्र धूप दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटा उनके द्वारा पूजन करके मनकल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था अतः अच्छा जब बारम्बार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी इतने पर भी जब वह न उठा तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी यह देख बालक हाय हाय करते रो उठा रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देख वह बालक देव देव, महादेव की पुकार करते वाले सहसा होकर गिर पड़ा उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी दो घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ तब उसने आँखें खोली आँख खुलने पर उस शिशु ने देखा उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे वहाँ की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित करते थे उसके विशाल द्वार कपाट और प्रधान द्वार सुवर्ण में दिखाई देते थे वहाँ बहुमूल्य नीलमढ़ी तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे उस शिवालय के मध्य भाग में दया शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित है यह सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया तदनंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारम्बार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था वहाँ सब कुछ तत्काल सुवर्ण में होकर विचित्र एवं परम से प्रकाशित होने लगा फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था उस भवन में सर्वत्र मणि रत्न और सुवर्ण ही जड़े गए थे प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पनंग पर सो रही है रत्न में अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं और वह साक्षात देवंगना के समान दिखाई देती है मुख से विह्वल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी ग्वालिन ने उठकर देखा सब कुछ अपूर्व सा हो गया था उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया पत्र के मुख से गिरिजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृत्तांत सुनकर ग्वालियर ने राजा को सूचना दी जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालियन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते तथा प्रसन्नतापूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया ब्राह्मणों उस समय वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने लगा सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महात्मा देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी के चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेरकर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले अ राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं अतएव इन पर विजय पाना कठिन है ये सर्वता निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त हैं ही इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे अतः इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए ऐसा होने पर नहेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे